शांति, शांति ही। ओम, अहम राष्ट्रीसमनी वसूना चिकितुशी प्रथमा यहां तामा देवा बहुदा पुरुत्र भूरिया वृत्तिम भूरिया भीषयती शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में इस चौथे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं यह मंत्र वाघम्भृणी सूक्त का है इसका ऋषि और देवता दोनों वाघाभ्रणी हैं यह ऋग्वेद के दशम मंडल का सूप्त है जिसमें त्रिष्टुप छंद है और इसमें परमेश्वर की जो दिव्यवाणी है उसका उल्लेख है और दिव्यवाणी के स्वरूप दिव्यवाणी के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है इसलिए यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग है अहम मैं मैं परमेश्वर की दिव्य वाणी मैं परमेश्वर की भी अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम मैं ऐश्वर्यों को एकत्रित करने वाली निर्माण करने वाली हूँ अहम जो भूरी था भूरिया वेशयंती जो भूरी स्थात्रम वो भू सब जगह पर है सब में है तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि वो सब जगह सब में कैसे है तो जो व्यापक होता है उसके अनेक रूप हमने बताए तो वो जो अनेक रूप हैं तो वो व्याप्त होने के कारण हैं स्थल होने के कारण नहीं है स्थल में व्याप्त है और जो शक्तियां हैं वो स्थल के अंदर है और इसको हम समझाया गया था पीछे हम बता रहे थे आपको कि वो परमेश्वर सब में व्यापक है ये जो बात है वह परमेश्वर सब में व्यापक है ये बात जब कहते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है वह कौन सा इसकी चर्चा हम पीछे कर रहे थे कि परमेश्वर को बताने वाले यजुर्वेद के जो प्रमुख सूक्त अध्याय हैं इकतीसवां और बत्तीसवां उसमें एक मंत्र आया है तदैवाग्नि तदादित्य तद वायु तदु चंद्रमा तो ये तत्व शब्द जो है वो उस परमेश्वर को बता रहा है किसको जो इकतीसवीं में, में जिसकी चर्चा हुई है क्योंकि सर्वनाम शब्दों का परस्पर इस तरह से संबंध है यह वह इसका उसका जिसका किसका एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलता यदि एक शब्द आपने प्रयोग किया है तो उसने कहा तो सीधा उठता है किसने कहा तो किसने कहा तो वो कौन है तो उसका नाम क्या है इसलिए एक एक के प्रयोग करते ही दूसरा उपस्थित हो जाता है तो हम आपसे बता ही रहे थे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न तस्य प्रतिमा अस्ति। यहाँ पर हमारे जो शास्त्रार्थ में जो पौराणिक लोग हैं उन्होंने प्रश्न ये किया था कि है वेद में मूर्ति पूजा है कैसे है कि न तस् को मिला दो न को अलग पद मत मानो और तस्य से उसको जोड़ दो तो न हो जाएगा और न का अर्थ हो जाएगा झुका हुआ नम्र कि उस नम्र भाव की प्रतिमा है लेकिन ये अर्थ ये क्यों नहीं बनेगा ये शब्द वेद पाठियों ने तो पदच्छेद करके बता दिया कि ना अलग पद है और तस्य अलग पद है इसलिए न है लेकिन मंत्र की जो भाषा है उससे कैसे पता लगता है इसका उल्लेख पंडित लेख जी ने बहुत अच्छी तरह से किया है उन्होंने कहा है कि देखो भाषा में जिसका प्रयोग तब तक नहीं आ, आ सकता जब तक उसका प्रयोग ना हो तो जिसकी ये बात की जा रही है उसके लिए तो जिसकी जिसका शब्द प्रयोग किया है तो उसका शब्द भी वहीं आना चाहिए तो इस मंत्र में न तस्य प्रतिमा अस्ति उसकी प्रतिमा नहीं है किसकी नहीं है तो कहते है यस्य नाम महदयश जिसका बहुत बड़ा नाम है जिसका बहुत बड़ा नाम है उसकी कोई तुलना नहीं है उसके कोई बराबर नहीं है उसकी कोई उपमा नहीं है उसकी कोई समानता नहीं है उसका कोई चित्र नहीं है उसकी कोई मूर्ति नहीं है उसका कोई आकार नहीं है तो जो नीचे का मंत्र है न, न तस्य प्रतिमा अस्थि उसकी प्रत्ये जो है वो यश्य से जुड़ा हुआ है यदि तस्य नहीं है तो यस्य भी नहीं होगा यदि न तस्य होगा तो ये अर्थ हो जाएगा और यदि यस्य है तो तस्य होना चाहिए तो तस्य और यस्य ये दोनों मिलकर के अर्थ देते हैं तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी कहा है तदेवाग्नि तद आदित्य सदवायु तद चंद्रमा वही अग्नि है वही वायु है वही आदित्य है वही चंद्रमा है तदैव शुक्रम वही शुक्र है तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म है ता आप वही आप है तो प्रजापति उसी को प्रजापति कहते हैं अब पहली समस्या तो यहां हल इस तरह से हो जाती है कि जितने पर्यायवाची शब्द हैं उनमें परमेश्वर के वाचक जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं उनका भी उल्लेख स्वतः है क्योंकि वायु है वही ब्रह्म है वायु है वही प्रजापति है वायु है वही आपा है वायु है वही आदित्य है एक तो इसी मंत्र से भाव बन जाते हैं तदेव अग्नि वही अग्नि है तो तद वायु इसका अभिप्राय बना जो वायु है वो अग्नि है जो अग्नि है वो वायु है तद आदित्य जो आदित्य है वो अग्नि भी है वायु भी है तदुचंद्रमा चंद्रमा वायु है अग्नि है आ, आ, आ, आ, आ, आप है तो ये सारे हैं अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा ब्रह्म प्रजापति आप ये सारे शब्द हैं तो जैसे ये अलग अलग पदार्थ के रूप में हमको संसार में दिखाई देते हैं देते हैं लेकिन जब हम यहाँ उसका उपयोग करेंगे यहाँ उसकी चर्चा करेंगे तो तदेव वो एक के ही नाम है वो एक के ही वाचक हैं एक तो सीधा सीधा इस मंत्र में घटित होता है और दूसरा घटित होता है पहले पहले अध्याय में उसकी चर्चा हुई है स स सर शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात जो विश्व हजार नेत्रों वाला जो कहा गया हजार श्रोत्रों वाला जो कहा गया यहाँ कहता है तदेव वही परमेश्वर है वही परमेश्वर इसी शब्द से जाना जाता है इसी शब्द से देखा जाता है इसी शब्द से बार बार पुकारा जाता है तो जैसे ये मंत्र है तदेवाग्नि सदादित्य सदवायु सदु चंद्रमा हम एक प्रयोग भाषा की कमी के कारण से अर्थ में गलती कर लेते हैं हम ये समझ लेते हैं कि जो वायु है यही ब्रह्मा है जो आग दिखाई दे रही है यही ईश्वर है जो पानी है यही प्रजापति है तो यही प्रजापति है ये अर्थ करना और प्रजापति का ये भी नाम है ये अर्थ करना दो बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं भाई ये देवदत्त है ये ठीक है लेकिन ये इसका एक नाम देवदत्त भी है ये बिल्कुल अलग चीज़ है तो उसका नाम देवदत्त भी है उसका नाम देवदत्त ही है तो परमेश्वर का नाम और सब कुछ है जैसे वायु का वायु नाम है लेकिन परमेश्वर का भी नाम वायु है दूसरे व्यक्ति का भी नाम वही हो सकता है ये भी वही है ये भी वही है तो दो नाम यदि दो व्यक्तियों का एक नाम हो जाए तो हमें ये कौन व्यक्ति किस नाम से गृहित होगा कब गृहित होगा ये हमको जानने की आवश्यकता पड़ती है उसमें विवेचन की जरूरत पड़ती है उसमें पहचान की जरूरत पड़ती है तो इसलिए हम एक का ही ग्रहण सदा नहीं कर सकते वहा ग्रहण दो का है दोनों का है लेकिन कब एक किसका ग्रहण करना है कब किसका ग्रहण करना है ये हमारी विवेक पर निर्भर करता है तो जैसे ऋषि दयानंद ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है सत्या प्रकाश में वो कहते हैं कि जो शब्द होते हैं उनको यदि आप प्रसंग के बिना अर्थ करोगे तो अनर्थ कैसे होता है तो वो कहते हैं कि जैसे संस्कृत में एक प्रसिद्ध शब्द है सैंधव सैंधव का अर्थ सिंधु का समुद्र भी है और सिंधु स्थान है जहां पर ये हम नमक वगैरह जहां होता है उसको सैंधव कहते हैं जो सैंधा नमक है उसका संस्कृत नाम है जिसे आप पहाड़ी नमक कहते हैं तो ये कह रहा है कि यदि आप सैंधवम आनय ऐसा प्रयोग करें आप अपने नौकर से मालिक कहे सैंधवम आनय तो वो यात्रा के समय तो नमक लाए और इसका दूसरा अर्थ होता है घोड़ा जो सिंधु प्रदेश में होने वाला अच्छा जानवर है हुआ है तो वो भोजन के समय घोड़ा लाए और जाते समय नमक लाए तो उसे आप मूर्ख कहेंगे तो इसलिए शब्दों का जो अर्थ है वो प्रकरण के अनुकूल होगा तो प्रकरण के अनुकूल होगा तो वायु के दो अर्थ निश्चित रूप से है वायु का एक अर्थ जो बहने वाली हवा है ये भी है और एक वायु का अर्थ परमेश्वर भी है क्योंकि दोनों में कोई समानता मिलती है तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रसंग में ये बात कही है इसमें पहली इस बात तो हमारी समझ में आ गई कि ब्रह्म के प्रसंग में ये बात कही गई है कि वायु का ब्रह्म है इस, इस बात को तो ऋग्वेद का भी एक मंत्र कहता है जिसका बहुत अनर्थ हमारे लोगों ने किया है और वो बहुत लंबा मंत्र है अग्निमाहु अथो दिव्यह गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा इंद्र मित्र वरुणमग्नि मातरिश्वानमाहु इसका सामान्य बहुत सरल है कहता है कहता वरुण अग्नि उस परमेश्वर का इंद्र मित्र वरुण अग्नि नाम है उसका नाम गरुत्मान है दिव्य सुपर्ण गरुत्मान सुपर्ण है और एकम सद बहुधा वदंती है तो वो एक ही लेकिन उसके नाम बहुत हैं बहुत प्रकार से उसको बुलाते हैं बहुधा वदंती वो अग्निम यमम मातरेश्वा नमाह उसको अग्नि कहते हैं उसको यम कहते हैं उसको मातरिश्वा कहते हैं अब इसमें एक सहज बुद्धि की बात है एक सहज विचार की बात है जो लोग ये कहते हैं कि अलग अलग वस्तुएँ ही अलग अलग परमात्मा हैं वो इस मंत्र का पहला विरोध ये करते हैं कि एकम सत बहुधा वी वो एक है उसको बहुत नामों से बहुत प्रकार से बुना देखा जाता है पुकारा जाता है तो मूल वस्तु एक ही है तो एक का गुण उसमें घटना चाहिए आप जिसको पुकारना चाहते हैं पुकारिए, कोई दिक्कत नहीं है कोई कठिनाई नहीं है लेकिन उसमें वो एकत का एक जिसको ये उद्देश्य करके कहा गया है उसका स्वरूप उसमें घटित होना चाहिए उसका स्वरूप उसमें मिलना चाहिए तो एकम विप्रा बहुधा वदंती ये बहुधा मतलब बहुत प्रकार से बोलते हैं तो ये प्र है धा है तल है ये कई प्रत्यय हैं जो उसके स्वरूप के बारे में अलग अलग बात करते हैं एक धा द्विधा बहुधा त्रिधा मतलब तीन प्रकार से दो प्रकार से एक प्रकार से अनेक प्रकार से अनेक धा ऐसा व्याकरण में प्रयोग है। तो यहां पर कहा एकम सदिप्रा बहुधा वदंती बहुत प्रकार से लोग बोलते हैं तो लेकिन है वो एक तो अग्नि अग्निम यमम मातरिश्वाहो तो परमेश्वर के ही ये सब नाम हैं। अब इस परमेश्वर के नाम है ये तो ठीक है लेकिन अग्नि परमेश्वर है ये ठीक नहीं है क्योंकि अग्नि जो वस्तु है वो भौतिक है वो परमेश्वर नहीं है क्योंकि परमेश्वर के गुण उसमें नहीं हैं तो एक इसलिए अग्नि को अग्नि के रूप में तो हम जानते ही हैं अब एक बात किस कर इस कारण भी आपको समझनी चाहिए कि परमेश्वर के ये नाम बहुत क्यों है कि परमेश्वर कौन सी वस्तु में नहीं है अर्थात सब वस्तुओं में वो व्याप्त है और वो उनके इसके लिए एक प्रयोग किया है गायत्री मंत्र का अर्थ करते समय भू भूवस्व तो भू का अर्थ होता है वह प्राणों का भी प्राण है अर्थात जो वस्तु वो जो अपने रूप में विद्यमान है उसके ऐसे अपने रूप में विद्यमान होने के लिए जो उसका आधार है वो है परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर का वो स्वरूप तो हमको परमेश्वर उस समय में उस रूप में हम अनुभव करते हैं देखते हैं वो क्या है बड़े पहाड़ के रूप में है या गहरे समुद्र के रूप में है चमकते हुए सूरज के रूप में है या घूमती हुई धरती के रूप में है चमकते हुए चांद तारों के रूप में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता अंतर क्यों नहीं पड़ता क्योंकि इन सब में जो चलाने वाला है वो एक ही है जैसे हम बिजली को अलग अलग रूपों में काम करते हुए देखते हैं तो हम उसको कहीं चमकते हुए बिजली के बल्ब के रूप में देखते हैं तो कहीं मोटर के रूप में देखते हैं तो कहीं भागते हुए रूप में देखते हैं तो ये है तो हमको सब जगह यदि हमको ध्यान होगा कि इसमें मुख्य तत्व तो क्या है तो यही याद आएगा ये सब बिजली का हो रहा है बिजली का किया हुआ है तो ये बिजली बहुत प्रकार से काम कर रही है ये हमको बोध होता है इसलिए जब इस संसार की सारी क्रियाओं को कोई व्यक्ति संपादित कर रहा है जिसे आप ईश्वरीय शक्ति कहते हैं तो उस समय में हम उसका नाम चाहे आदित्य देते हो वायु देते हो चंद्रमा देते हो यम देते हो इंद्र देते हो मित्र देते हो तो ग्रहण उसका होगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहण उसका नहीं होगा जो इस नाम से दी गई वस्तु है ये हमारे अंदर सबसे बड़ी त्रुटि होती है जब हम लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं परमेश्वर के बारे में तो यही कहा गया है कि परमेश्वर के बहुत रूप हैं परमेश्वर के बहुत रूप हैं या परमेश्वर बहुत रूपों में देखा जाता है तो परमेश्वर उस रूप में तो है लेकिन रूप की रूपवान जो वस्तु है वो परमेश्वर से भिन्न है जैसे ये शरीर है हम ये कह सकते हैं ये शरीर ही देवदत्त है देवदत्त तो है देवदत्त कहने को देवदत्त है लेकिन मरने पर यह शरीर देवदत्त का कहलाता है देवदत्त नहीं कहलाता जैसे कहा जो शब्द है ये संबंध को बताता है और संबंध दो में होता है संबंध दो में होता है मेरा कुर्ता मैं कुर्ते से अलग हूं तो तब मेरा कुर्ता बनता है तो ये इसी तरह से अग्नि में परमेश्वर है तो अग्नि और परमेश्वर भिन्न है वायु में परमेश्वर है तो वायु और परमेश्वर भिन्न है तो वायु और परमेश्वर एक नहीं है तो क्योंकि दो वस्तुओं के संबंध का द्योतक है तो ये संबंध हम यहाँ पर भी देख रहे हैं तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु तो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि क्या कहते हैं एकम शब्द उसी एक को हम इतने नामों से पुकारते हैं इतने नामों से जानते हैं तो जो मंत्र का शब्द है भूरिया वेशयंती वो सब स्थानों में व्याप्त है वो अग्नि में भी जल में भी पृथ्वी में भी वायु में भी व्याप्त है और इस व्याप्ति के कारण से उसके ये सब नाम होते हैं कोई व्यक्ति एक ही समय में किसी भी नाम से पुकारा जाता है हमको जब बाहर यात्रा करनी होती है तो हमारा जो गाड़ी का चलाने वाला होता है या गाड़ी का जो मालिक होता है गाड़ी ले जा रहा होता है वो हमारा नाम ही नहीं जानता वो हमको सवारी बुलाता है हम कहीं घूमने जा रहे हैं तीर्थें तो पर्यटक कहलाते हैं हम तीर्थ में जा रहे हैं तो यात्री तीर्थयात्री कहलाते हैं कहीं हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसके पार्टी के नाम से पुकारे जाते हैं तो इस तरह से परमेश्वर भी जिन जिन वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है उन उन वस्तुओं के नाम के साथ उसका नाम भी जुड़ा जाता है ये जो भूरिया व्यशयनती वह समस्त पदार्थों में भूरी बहुत पदार्थों में व्याप्त है तो यहाँ पर इस मंत्र में कहा इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि अथो दिव्यह सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम माँ तरिश्वाण तो इस मंत्र में जो बहुधा वदन्ति, बहुत प्रकार से उसको बोलने की बात की है ये बहुत प्रकार से बोलने की बात को ही इस मंत्र में भूरिया वेशयंती तो ये पुरुत्रा बहुत प्रकार से बहुत स्थानों पर विद्यमान होना और बहुत वस्तुओं में विद्यमान होना ये इस मंत्र का विशेष व्याख्यान है जिसे हमें समझना है ओ